पुस्तक का नाम कैसे काम बना आसान मशीनें पहला भाग कुछ देर के लिए कल्पना करो कि संसार में कोई भी मशीन या अवजात ना होते तो जीवन कैसा होता तब ना तो रेलगाड़ी होती और ना ही बैलगाड़ी ना हल ना कुदाल ना बदन पर कपड़े और ना पैरों में जूते क्योंकि कपड़े और जूते भी तो औजारों और मशीनों की मदद से ही बनते हैं तुम ही सोचो कि ऐसे संसार में मनुष्य को और किन किन चीजों के बिना रहना पड़ता और फिर हमारा जीवन कैसा होता मगर यह सिर्फ कल्पना की बात तो है नहीं जैसा तुमने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा बहुत वर्षों पहले हमारे पुरके ठीक इसी तरह रहते थे बिना किसी भी मशीन या औजार के ना तो वे हमारे तरफ से खेती कर पाते थे और ना ही खाने या अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जीव जंतुओं को मार पाते थे धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी जरूरत के औजार बनाए औजारों की मदद से मनुष्य के बहुत से काम पहले की तुलना में बड़े आसान हो गया। की मदद से कई ऐसे काम भी संभव हो गए जो पहले करना नामुमकिन ऐसे औजारों के कुछ उदाहरण हम भी देखे हथौड़े का उपयोग एक की और इसे अपने अंगूठे की सहायता से लकड़ी के पटी में गाड़ो क्या तुम ऐसा कर पाइये अब एक कील लेकर किसी पत्थर की मदद से पटये में गाड़ने की कोशिश करो यह काम पहले छोटे और फिर बड़े पत्थर से करके देखो किस पत्थर से अधिक आसानी हुई एक छोटे पत्थर को लकड़ी की डंडी के एक सिरे पर कसकर बांधो और इसकी सहायता से एक कील को पटिए में गाड़कर देखो क्या पत्थर की इस हथौड़ी से कील ठोंकना और भी आसान हुआ पत्थर की इस हथौड़ी को बार बार उपयोग करने या जोर से पटकने पर इसमें लगे पत्थर के टूटने का डर है इसके लिए तुम क्या उपाय सुझा सकते हो क्या पत्थर के स्थान पर किसी और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है जिससे हथौड़ी अधिक मजबूत हो धातु की कहानी शुरू में मनुष्य ने जो औजार बनाए, वे पत्थर लकड़ी या फिर जानवरों की हड्डी के बने होते थे धातु की खोज होने पर औजार बनाने में बड़ी तरक्की हुई तांबे या लोहे के बने औजार पत्थर या लकड़ी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते थे धातु में दूसरी खास बात यह थी कि उसे आग में गर्म करके किसी भी रूप में ढाला जा सकता था धातु की खोज के बाद तो नए नए प्रकार के औजार बनने लगे इसी तरह हथौड़ी भी धातु की बनी धातु के औजारों की मदद से कई काम और भी आसान हो गए जमीन खोदने के लिए कुदाल बना और जानवर की खाल उतारने के लिए चाकू खेती शिकार और कई अन्य कामों में पहले से अधिक सुविधा होने लगी